पार्ट तीन परमेश्वर प्रेम है परमेश्वर से प्रेम करना सत्य परमेश्वर प्रेम है बाइबल आयत और हमने जाना और विश्वास किया कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है और परमेश्वर उसमें पहला ये होना चार उसका सोलह और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है परमेश्वर प्रेम है जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है परिचय बाइबल सिखाता है कि परमेश्वर प्रेम है और हमें उस प्रेम में बना रहना है और परमेश्वर से प्रेम करना है व्यवस्था विवरण उसका छ तू अपने परमेश्वर योवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना यह बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण आयत है जो सिखाती है कि परमेश्वर हम ऐसी आशा रखता है कि जितना संभव हो हम उससे प्रेम करें सच्ची भक्ति का अर्थ है हमारी योग्यता तथा जो कुछ हमारे पास है उससे प्रेम करना निर्गमन 19 उसका अठारह और यह जो आग में से होकर से नई पर्वत आरोप पर उतरा था इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत काफ रहा था परमेश्वर सदैव तत्पर है कि हम एक दूसरे पर दया करें तथा जैसे अपने आप से प्रेम करते हैं, वैसे ही हम अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें। लू का दस पच्चीस ऐसी और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु अनंत जीवन का बारिश होने के लिए मैं क्या करूं उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है उसने उत्तर दिया कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया है यही कर तो तू जीवित रहेगा परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा तो मेरा पड़ोसी कौन है यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यूशलेम से रियो को जा रहा था कि डाकुओ ने घेरकर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अदमुआ छोड़ चले गए और ऐसा हुआ की उसी मार्ग ऐसी एक याचक जा रहा था परंतु उसे देख कर कतरा कर चला गया इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया वह भी उसे देख कर कतरा कर चला गया परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देख तरस खाया और उसके पास आकर और उसके गाँव पर तेल और दाख डालकर पट्टिया बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर कर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की दूसरे दिन उसने दो दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा इसकी सेवा टैर करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा अब तेरी समझ में जो डाकू में गिर गया था इन तीनों में पड़ोसी कौन ठहरा उसने कहा वह जिसने उस पर तरस खाया यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर यह कहानी सिखाती है कि हमारा पड़ोसी इस प्रकार का नहीं है हम उससे स्वाभाविक प्रेम करें। बाइबल के अनुसार हमारा पड़ोसी ऐसा भी हो सकता है कि स्वाभाविक तौर से हम उसे पसंद भी नहीं करते हों किंतु परमेश्वर ने हमें तब से प्रेम करने के लिए चुना तब पापी थे उसी प्रकार परमेश्वर हमसे आशा रखता है कि हम भी उसी प्रकार ऐसी प्रेम करे एक सामरिया व्यक्ति नीचे जात का था जिसने उस व्यक्ति की सहायता करी परन्तु धार्मिक गुरु ने उस व्यक्ति की मदद नहीं की प्रभु यीशु भी सामरिया के समान है और जो नाश हो रहे थे उनको बचाने की मंशा रखता था यूना तीन उसका सोलह क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए यह बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण आयत है जो सिखाती है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया जिससे हम जीवित रह सकें। सके 15 उसका 5 मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है क्यूँकी मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु यशु और परमेश्वर एक ही है यशु ने कहा की